मित्र है और में समान और में समान यदि शत्रु मिल जाता है तो मन तो में कैसा भाव आता है और मित्र मिल जाता है तो दूसरा भाव आता है अलग अलग भाव है समान मतलब मन की जाती है कोई शत्रु का नृत्य का समान शत्रु और नृत्य में, <coughs> में, में समान रहने वाला तथा माना है यहाँ भी समान लेंगे तथा माना समानी प्रकार और अपमान में सवान रहने वाला कितने समान रहने वाला मान और अपमान में समान रहने वाला मान होता है तो बहुत अच्छा लगता है अपमान लगता है तो बहुत बुरा लगता है और जहाँ अपमान होता है वहाँ को इछना नहीं चाहता है जहाँ सम्मान होता है वहाँ को जाना चाहते हैं तो ये ये ये मान जो है ना ये सम्मान की और ये बहुत का कारण होती है क्योंकि जहाँ अपमान होगा वहाँ तो बच्ची नहीं जाएगा उसे बच तो जाएगा लेकिन यहाँ सम्मान होगा वहाँ जाएगा और उससे क्या दूसरा उस सम्मान देने वाले हैं राजनीति हो तो भी सम्मान देने वाले अपना अपना पूर्ण ले जाते हैं एक सम्मान और अपमान में तो सम्मान रहना चाहिए चाहे सम्मान करें चाहे अपमान करे मन के भावी की मन कर नहीं रहना चाहिए क्योंकि महात्माओं को कहना है इसके पहले की एक स्थिति मतलब सामान्य रूप से क्या है कि मान सबको अच्छा लगता है अपमान बुरा लगता है इसके आगे की एक स्थिति ऐसी है कि जब मान अप्री लगे और अपमान फ्री लगे अपमान कोई करे तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रसन्नता हो और सम्मान को करे तो बहुत बुरा लगे दिखा लगे ज्यादा फिर एक स्थिति से गुजरेगा तब ये बात में क्या है कि माना अपमान में क्षमा होगा फिर वो भी एक है फिर वो क्या है कि अपमान में प्रसन्न हो रहा है अपमान अच्छा लग रहा है अपमान करने वाला व्यक्ति भी अच्छा लग रहा है क्यों जो अपमान से और निंदा से तिरस्कार से उसके साथ मूल रहते हैं जिसकी खुद में उसमें निंदा हो तो ये बड़ा बढ़िया है हमारे टॉपिका लोग कर रहे हमारे बहुत बड़ा उपकारी ये लोग इतने अच्छे भावी जैसे अनाराज़े के पापों को गलत कर रहे हैं हमें भी कुछ नहीं करना और कोई सम्मान करे देखो महाराजी को जो अभी तक साधन भगन किया है सब नहीं जाएगा मेरा हमारे बात तो खुश रहेगा मेरे ये भी करने वाले हैं मुझे साधना नहीं करेंगे अपमान तो ऐसा जिसको देवेक है उसे क्या लगेगा अपमान अत्यंत भी लगेगा और अपमान खतरेगा तो मातम कैसे होनी चाहिए ये जीज़े जीज़े से से है के अनु क्या समान यहाँ समागम है समह सुख और दुख में है समानीख हो या उसमें हो समान है ना गर्मी के दिनों में लोग क्या कहते हैं उसमें। नहीं नहीं पर पर उसमें समान और सुख और दुख में समान संग तथा आसक्ति से आसक्ति से रहना चाहिए कभी भी आसक्ति नगे के साथ है ना इसके में है तो बाद में क्या ऐसा भक्तिमान मनुष्य के में है समाज तो तथा करके मुझे समा मान करके सम्मान या पूजा अपमान पर भो करके क्या अपमानी समा हाँ समान क्या सर्वत प्रसंग वर्गीता और सभी में आस ति भक्ति मे प्रिय नर तुमनिंदास्थति स्थिति और स्थिति में समान रहने वाला ये मान और अपमान लेना क्रियात्मक और निंदा और स्थिति जैसे भाषित लेना है आस पास कुछ लोगों ने किया है मान अपमान कैसा हुआ क्रियात्मक लेना और ये निंदा और स्थिति कैसी हो गई है निंदा और स्थिति में सभव रहने वाला मोनी मौनी का मतलब भी यहाँ अध्यात्म के प्रकरण में जो मौनी आए तो बिल्कुल ना बोलने वाला ये नहीं है बल्कि यहाँ पर अर्थ है मौनी का की वाद का सजन करने वाला वाद का सजन करने वाला मतलब बहुत अधिक न बोलें और सत्ता विचार थोड़ा सा नहीं लेकिन मौनी मैंने वास्तव करने वाला संतुष्टा भाषकार ने बताया है की शरीर जिस स्थित ऐसी संतुष्ट रहने वाला और शरीर की स्थिति मात्र से संतुष्ट रहने वाला शरीर की स्थिति मात्र से संतुष्ट रहने वाला और व्याख्यान भाष्मे अनिशेता दर्श है अब इसमें अनिशेता व्यक्त मतलब निवास स्थान है जिसका कोई तो निवास स्थान नहीं है उसे क्या कहते हैं अन्य यदि कहना चाहे कि निवास स्थान तो होगा ही यदि नदी के तीर में रहता है तो वही निवास स्थान हो गया वृक्ष के नीचे रहता है तो वही निवास स्थान हो गया वह कोई नियमित रहेगा तो बाबू ने बताया जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है नियत नहीं है मतलब मिस्ट्रिक नहीं है कहीं कुछ हो जाए मेरा क्या रात में जाना है मालूम नहीं क्या भगवान की स्थिर है से और पर है कि स्थिर बुद्धि वाला जिसकी परमात्मा स्थिर है परमात्मा में बुद्धि स्थिर है स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान भक्तिमान नर भक्तिमान मनुष्य नेत्रियत्रिय ऊपर के लोग हाँ हाँ सब लेने है। तो ये है ऐसा मनुष्य मिले सब अठारह उन्नीसवे को एक साथ मिल रही है भगवान को कम करने वाला जो चीज और देखेंगे सूर्य वृंदास्थिति जड़ भरत का आता है वो तो ऐसे है ना? हमारा में कम रहना वृंदा स्थिति में कम रहना कह लेना निंदा और स्थिति बराबर है जिससे उसे कह देते हैं फुल निंदा स्थिति मतलब निंदा और स्थिति में फुल रहने वाला समान रहने वाला उद्विद मतलब क्या तो है की स्थिति जब होगी प्रशंसा करे तो खुद प्रसन्न हो जाते हैं महागड़े हो जाते हैं और निंदा करे बुद्धि हो जाती है ऐसा नहीं बराबर और जैसे मौनवान और बौनवान कायमित वाणी वाला कैसी वाणी संयमित वाणी वाला जो मोनी रहते हैं ना प्राय करके मोनी वो वे उठे हैं जिनको क्रोध जाता है प्रायःवाद में ऐसा हो सकता है तो के लिए रह रहा इसे ही है इसे भी है कि किया मोनी होते हैं जिनको नहीं करता है अच्छा जब बोलते हैं तो बोल करके क्रोध निकाल भी लेते हैं किसी को डांस करके लड़ करके अगर मोन हो जाते हैं तो और ज्यादा उनको परेशानी होती है बोल सकते हैं अंदर कहते रहते हैं की क्रोधी नहीं है फिर भी मोन हो जाते हैं अच्छी बात है मोन रहना अच्छी बात है पर अच्छी बात है चोट नहीं रहता है कोई मन रहता है अच्छी बात है गर्द बोलने में सकता है तो में में है ना ना नहीं एक संतुष्टता जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला करते शरीर की स्थिति मात्र से संतुष्ट रहने वाला शरीर भी चाहे है रोगी है, है या निरोग है।, है ना और क्या चाहिए क्या कोई बताना चाहिए शरीर की स्थिति मात्र से संतुष्ट अब शरीर नहीं और तो जब भी कोई संतोष असंतोष की बात आएगी शरीर मिलते ही आएगी शरीर नहीं है तो कोई बात आएगी मार्ग शरीर होने वाला तथा उत्तम और वैसा कहा है महाभारत शांति करो में आसन्ना है की जिस किसी के द्वारा वस्त्र से घटा जाता है कहते हैं कि काबू को किसी को चीज मांगना नहीं चाहिए चाहे कपड़ा फट जाए तो मत मंगे। में मांगे जूरस नहीं मांगनेगी फट जाए तो खटा करने रहेंगे और वृक्ष फट जाए तो कल मंगने रहेंगे मानना नहीं दिखे मन ने शर्म शर्म साबुक नहीं लगती दूसरे किसी को शर्मा है तो कसला डाल नहीं था मत धड़कने लिखा है एक जिस किसी के भी, जिस किसी ने के द्वारा वस्त से ढका जाता है अपने भी कोई मतलब नहीं ढकने दी क्या छोड़ दिया है तो उसने क्या लग लज्जा सब मुझे छूट देना चाहिए अपने एक निकेन है ना अपने द्वारा बे ढकना नहीं लिखा एक जिस किसी के द्वारा वस्तु ढका जाता है तो जो है। अपने को खाने पीने की जरूरत तो नहीं, नहीं, नहीं है क्या करना है मश्रम लगा में लाकर खिलाएंगे तो खाएंगे नहीं जाते ऐसे कुछ महत्वपुर होते हैं आशिका है जिस किसी के द्वारा जिस किसी के द्वारा भोजन कराया जाता है नहीं करते हैं, जिस किसी के द्वारा भोजन कराया जाता है किसी को डरा लगे कि बाबा कई दिनों से खाए नहीं है भोजन नहीं करते, तो खिला करो नहीं दूर भी नहीं होने ऐसा मुश्किल है। जिस किसी के द्वारा भोजन कराया जाता है सोने के लिए कोई खिलाना चाहिए को कैसे नहीं जिस किसी खान पर सूने डाला जान शाम हो जाए वही होगा फैमिली हो चाहिए किनारा हो कहीं भी यह होता यत्र कसो जहाँ कहीं सहन करने वाला जहाँ कहीं सहन करने वाला हो क्या ना यह योजना जहाँ कहीं मतलब अलग सिस्टम में जहाँ कहीं सहन करने वाला हो कहीं गया जाएगा देवाह तम ब्राह्मणम लि देवतागढ़ देवता लोग इसे ग्रहण करते हैं मरता है ब्रह्मविद्या देवता लोग उसे ब्रह्मविद्या तो तो जो है महाभारत शांति को कहा है ऐसी स्थिति होनी चाहिए अभी तो अनिकेता तो तो तो तो तो तो वगैरह आ गया ना इसमें युकुशन तो आ गया अनिकेता आ गया और एम केंसी संकुटता से एम कैसी आखना है ऐसे लोग अनिकेता अनिकेता देखेंगे निकेता आश्रिया निवास निकेता का क्या है आश्रिया निवासा अनिकेता का है नियता निकेता नक्त निकेता है ना या निकेता नियता नियत निकेत जिसका नहीं है नियत है आश्रा या निवास स्थान नियत निवास स्थान जिसका निश्चित निश्चित और आप अमुख स्थान पर रहते हैं तो नियत है ना आपका आपका वो स्थान है आपको कहीं घूम करके वही पहुँचाओगे शाम होगी तो वही पहुँचाओगे पहुँचाओगे नियत हो जाए ऐसा निवास स्थान नियत नहीं होना चाहिए बैठ जाता है ये है मन में चलता रहा सबसे अनुमति होना चाहिए कुछ बनाना नहीं चाहिए कभी घर को उसके धर्म शासन में लेकर की तरह रहना चाहिए सब कभी घर में ही बनाता है उसी तरह तो आश्रम बनाने ये, श्रिन श्रिन श्रिन ये हैं। को, कर, Columbus, में धर्मशास्त्र पढ़कर ये हैं को देना भागवत में देखना लेकिन में व्याख्यान देना मना है शिष्यों का संग्रह करना मना है और मठ निर्माण मना है तो रहेगा शास्त्र को देखा सकता है उन्होंने साथ में कहीं लिखा है की मंगेश्वर बन जाओ महंत बन जाओ को लिखा है लिखा है कहीं शंकराचार्य भगवान ने कहीं लिखा है तो, तो, तो समझ में मंगेश्वर महंत को लेकर है, धर्म राष्ट्र में है ना तो तो कहीं में है ना तो कथा है सभी लोग लेकर वाला है क्योंकि अनाघारा इत्यादि अंतराल क्यूँकी अनागारा इत्यादि अन्य स्मृतियाँ क्यूँकी अनागारा इत्यादि अन्य स्थितियाँ कहती है आधार का निवास स्थान है अनागारा का अनियत निवास स्थान वापस स्थान अनियत निवास स्थान साधु सं सकते हैं और नगर के निकट तीन दिवस रह सकते हैं इत्यादि के चातुर्मात्र को छोड़ कर एक स्थान का रहना वर्णित है हाँ वृद्ध सन्यासी रुद्र सन्यासी भी अगर अनाग आ रहा है है अच्छा आपके क्वेश्चन में दूसरी और जो मेरे हाथ चले है उसमें अलग ले नहीं तो जाने आधार जीतो करते हैं ना राजस्थान में आधार करते हैं आधार यहाँ अंग्रेजी हड्डों में आधार आधार आधार आधार हैं हैं ये लोग देखो, उसे देते है। क्या है क्या है। और यदि याद दिलाओ तो कभी हम मूल धर्मशास्त्र देख सकते हैं है ना मूल है, ना? मेरे पास है तो उसे हम देख सकते हैं ये भी मालूम हो जाएगा कि का ठीक है चलो से देखेंगे आगे चलेंगे दे तो क्योंकि अनागारा इत्यादि अन्य समस्या है स्थिर देखेंगे स्थिर स्थिर स्थिर है उसे क्या कहते हैं स्थिर स्थिर मती वाला स्थिर उसे लेना है स्थिरामती कैसी मती परमा वस्तु दिखा मती परमा वस्तु के विषय करने वाली मती वी करके बुद्धि परमात्मा वस्तु के आत्मा आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि है स्थिर बुद्धिषण किसका है वस्तु का दुछु का किसका है को परमात्म करने वाली बुद्धि है स्थिर मतलब आत्मा आत्मा क्या मतलब आत्मा को विषय में उसकी बुद्धि कैसी होगी स्थिर इसने कभी भी संदेह उत्सव नहीं होगा संचय नहीं होगा ऐसा भक्तिमान नर मुझे भक्तिमान नर मुझे अब देखेंगे अवेस्टा सर भूटानाम इत्यादि से आरंभ करके अवेस्टा सर भूटानाम इत्यादि से आरंभ करके निर्दान अक्षर उपासक परमार्थ ज्ञान निश्चित दिए अव्यूटानाम इत्यादि से, से, से आरम्भ करके यहाँ से आरम्भ किया गया है ना अवेस्टा सर भूटानाम इत्यादि से आरंभ करके रहते तभी यनाओं से रहते परमात्मान अच्छा उपासक सन्यासियों के अच्छा उपासक सन्यासियों के प्रक्रांतम प्रक्रांतम त्रा धर्म जातम ऐसे संन्यासियों के लिए आरंभ किए गए धर्म समय आरंभ किए गए धर्म समय धर्म कार्थ है यहाँ पर आसनही कर्म आसनही कर्म ये से के लिए धर्म या आशरनी आशरनी धर्म स्तर में गुण गुण उपसंहार कर धर्म समूह या गुण गुण समूहों समूहों का उस का करके उपाराप्ति नाम ऐसी आरम्भ किया और यहाँ उसका समापन किया जा रहा है देखो ये ृतम यहां उत्तुपाके ये हु, ये हु, ये इदम् इदम् यथा यथा परि धर्मियाृतम इदाउं उपासकेमत्मा भक्ता ने दिया या अतिन अतिन है लगाइये तू ये मत परमाह श्रद्धा भक्ता है तुम ये मत परमाह श्रद्धाना भक्ता है मतपरायण मत परमाता परायन मतलब मेरे को परम प्राप्त मानने वाला मेरे को श्रेष्ठ प्राप्त मानने वाला तू ये सिंधु जो श्रद्धालु परायन भक्त तो है कैसे किंतु जो मत भक्त श्रद्धालु मतपरायण भक्तोत्तम धर्मृतम धर्मृतम इस धर्माम अनुष्ठान करते हैं कंपाक्य का क्या है अनुष्ठान करते हैं या आचरण करते हैं भक्त में अनुष्ठान करते हैं ऐसा किया है अच्छा तो दोबारा देखेंगे ये किंतु जो मतपरायण श्रद्धालु भक्त तो इस के धर्मामृत का अनुष्ठान करते हैं यथोक् धर्मामृत से कहा गया है अद्वेषता नाम इनका अनुष्ठान करते हैं इनकी इनका अनुष्ठान करते हैं मतलब इनको अपने आचरण में हैं इनका प्रयास करना पड़ेगा ना लाने का क्या सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रही चुमित्र भाव सहयुक्त करुणा सहयुक्त ममता से रही अहंकार से रही गुप गुप समान रहने वाला निश्चय करने वाला सदा संतुष्ट रहने वाला ये सब सोचना पड़ता है ना? निको सभी है तो कहाता कहती है आज के दिन अपमान भी आते हमारे मन में ऐसा वो तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए वो जब करना पड़ेगा ना प्यार वही कभी कहते हैं इनका भी अवस्थान करते है मुझे अत्यंत प्रिय कहते हैं कि सन्यासी जो सन्यासी धर्म या मृतम यहाँ धर्म्यम शब्द है ना तो धर्मियम को बताते हैं धर्माद अनप्रेतन धर्मियम धर्म, धर्म से युक्त धर्म से युक्त या धर्म से मिला हुआ धर्म से युक्त को क्या कहते धर्म्यम अपेतम कर टोटा रहितम और अनप्रेतम कर टोटा युक्तम धर्म से धर्म क्या तक से क्या सर्वधारे समाज से तो क्या बन जाएगा धर्म अमृतम तो ये इसलिए देखेंगे सर से सद अमृत हेतु प्लाट ऐसा ही बात है है सद अमृत हेतु प्लाट इधम तो अब ध्यान देना यह सब लेना है ना यहाँ धर्मियम क्या सर अमृतम क्या और फिर जो सर लिखा है ना इस तरह से लेंगे अमृत अमृत को इसको लेंगे हाँ की वो अमृत का हेतु होने के कारण अमृत हेतु स्वार पर अलगढ़ जाएंगे अमृत के अर्थ मोक्ष मोक्ष का हेतु होने के कारण वह अमृत कहनाता है अवेशा और भूटा नाम से जो धर्म कहे गए हैं धर्म का जो जो कहे गए आचरणी कर्म कहे गए अवेस्ता और भूटा नाम के द्वारा जो गुण समूह कहे गए हैं ये धर्मान है और कहते हैं अमृत का हेतु अमृत के कारण अमृत का तो मतलब उनके बिना भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या नहीं हो सकती है सीधी बात है वो भगवत प्राप्ति का मोक्ष प्राप्ति के कारण उनके बिना नहीं होगी वो अमृत हेतु प्राप्त देख मोक्ष का हेतु तो होने तो के कारण वह अमृत है सबका से अधम यथोक्तम या यथोक्त अव्यस्ता सर भूटानाम इत्यादि के द्वारा आज कहे गए ऐसा लगाना एकदम अव्यस्ता सर भूटानाम इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा कहे गएोक्तम कट हुआ इत्यादि के द्वारा कहे गए धर्मो का अनुष्ठान करते हैं कभी अंतिष इनका अनुष्ठान करते हैं मतलब इनको अपने आचरण में लाते हैं व्यवहार में लाते हैं श्रद्धगाना सरिता का अर्थ है श्रद्धालु होकर मत परमा हाँ मत परमा तो समझाते हैं तो सोच कहा अहम परमा ऐसा लगाना अहम परमा ऐसा मत करमा हम फरमा एशाम से मत करमा हेसा यहाँ पर गोगली समास मत परमा लगाइए अहम परमा ऐसा आम से क्या लेना अक्षरात्मा है और परमा का अर्थ है निरक्षरागति कि मैं अक्षरात्मा अच्छा अक्षरात्मा थोड़ा सर्वश्रेष्ठ मैं अक्षर आत्मा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हूँ जिन किसका उन्हें क्या कहेंगे मत है? कि मेरे को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मानने वाली ऐसे मत भक्ता है क्या ऐसे मेरे भक्ति ऐसे मेरे भक्ति क्या है यहाँ पर भ... यहाँ भक्त आया है ना तो भक्त का क्या करते हैं उत्तम भक्ति मात्रता है भक्ता का क्या कृया है उत्तम भक्ति है उत्तम भक्ति का आश्रय लेने वाले उत्तम भक्ति का उत्तम भक्ति क्या है यहाँ पर परमात् ज्ञान रखना परमार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का आश्रय लेने वाले यहाँ है ना जो अभी है न परमात्ति का आश्रय लेने वाले जो मैं अभी ये मुझे अत्यम इसी इस इस बताया जाता सप्तम तो जिस, था प्रियो ही ज्ञानों जिसका वर्णन किया था या जिसको सूचित किया था तब व्या उसी व्याख्या करके उसी तब व्याख्या उसकी व्याख्या करके जो प्री है ना भगवान में सब तो जो प्री व्यक्ति कहता है तो यहाँ कई श्लोकों में आ गया ना, संतुष्टा योगी, नोगी कई श्लोकों में आ गया न्याख्यान तो हो गया उसकी व्याख्या करके कहता कर है यहाँ पर यहाँ पर भक्ता से अतियु में इस श्लोक कांति है नी भक्ता से अतियु में प्रिया इसकी उपस त्यम आम इसीम इस प्रकार जिसका वर्णन दिया था, था यहाँ पर भक्त के अति में किया इस प्रकार उपसंहार कर दिया या समापन कर ते न्या। न्या तो दिया हो जाएगा अब यथ करके क्योंकि धर्म यह धर्म यह धर्मयामृत उसका अर्थ निश्चित लगा दिया है है ना कर धर्म अमृत क्या होगा धर्मानृतम इस यथोक्त धर्मानृत का अनुष्ठान करने वाला इदम यथोत्तम धर्मानृतम अनुष्ठान इस यथोक्त धर्मृत का अनुष्ठान करने वाला परमेश्वर भगवान में मैं परमेश्वर से भगवान भगवत विष्णु हो की मुझ परमेश्वर भगवान विष्णु का होता है मुझ परमेश्वर भगवान विष्णु का ना अत्यंत होता है तो लेकिन होना चाहिए इस कारण है धर्मृतम इस धर्मृत का इस धर्मामु को यत्म के अनुष्ठान करना चाहिए इस धर्मां्रत का मुख्य को यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए मतलब कर लेंगे विष्णु के प्री पर धाम को जानने की इच्छा करने वाले के लिए गंतु जानने की इच्छा करने वाला विष्णु के प्री पर धाम को जाने की इच्छा करने वाले मिनुषु के लिए ऐसा लेना विष्णु के प्रति पर स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाले या के पर स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को मनुष्य को इस धारण अमृत का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए यह वाक्य का अर्थ है इसी श्री महाभारती के ब्रह्म विद्या श्री संवाद भक्ति योगो नाम स्वागतों और व्यायाम इस श्लोक को यहाँ पे कुछ श्लोक आरोग्य श्लोक देखियो जहाँ से आरंभ आरम्भता इसमें प्रथम श्लोक में क्या पूछा है अर्जुन ने जो ये युक्त होकर पास में उपासना करते हैं न? और जो अव्यक्षर की उपासना करते हैं उसमें अच्छा योग व्यक्त होगा संक्षेप में लिखना चाहिए की में भारतीय आचार्य संकट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है सदुणोपासना और निगुणोपासना है अव्यक्षर की उपासना क्या है निर्गुण उपासना है विश्व की उपासना क्या है सदुणोपासना है तो सगुण उपासना के बाद क्या है है। निर्मु उचार्यों के अनुसार जो यहाँ पर अभ्य अक्षर की उपासना है वो अपनी आत्मा की उपासना है जो हिंदी आदि उपाधि अपने आत्मा की उपासना क्या है अव्यक्त तो अक्षर की उपासना और जो विश्व की उपासना है सगुण साकार की उपासना है वह क्या है अपने आराध्य परमात्मा की उपासना वो आराध्य अपने परमात्मा की उपासना है में मैं था नहीं है नहीं। तो तो अंतर तो पड़ता है नहीं के लिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। है पड़ता यहाँ दोषमाचार्यो के अनुसार आत्म साक्षात्कार के बाद भी प्रार्थना करेंगे शंकर के अनुसार नहीं आत्म साक्षात्कार होता है तो जानते हैं ज्ञान कार्य सहित विद्या का नाफ हो जाता है उनके मतने उनके यहाँ संसार किसका कार्य अभिज्ञा का विद्या का ना फिर जाता है संसार है जो गुरु है शिष्य है शास्त्र है और जो भगवान है सब उनके यहाँ अभिद्या की जो गलती है ईश्वर उनमें क्या है शुद्ध बुद्धभूत से मात्र ब्रम सत्य और ईश्वर क्या उनके यहाँ कहता है कल्पी था ईश्वर ईश्वर कलते है सुनकर केवल विशेष बन नहीं करते होंगे तो उपाधि वाला बन उपाधि वाला है तो निष्ठा है अगर होने से जानते हैं विद्या का कार्य है तो साक्षाधिकार होने से कार्य सीध अज्ञान का ना हो जाता है और अज्ञान का कुछ रहता ही नहीं है किसी बच्ची होगी क्योंकि ये परिषण में जगह को कल्पित नहीं माना जाता है कल्पित नहीं रहती और किसी भी शुक्र में जगत को अविद्या तो तो भी भी क्योंकि तो ये जो यहाँ अज्ञात की उपासना है ये अपनी आत्मा की उपासना है जिस रूप की उपासना है ये परमात्मा की उपासना है और दशवाचार्यों के अनुसार अपनी आत्मा का साक्षात्कार के बाद ही परमात्मा की उपासना करनी है जैसे उसमें आता है ना भागवत में आत्मा रामे मे ग्रंथ यहाँ पूर्व की अहिप की जो आत्मा राम में है जिसके ग्रंथ जी का नाच हो गया है वो तो भी भगवान की अहित को करते हैं जिसमें शास नाम में आता है ना मुक्ताराम परमा भगवान है नुक्तों की परमवधि है सांकल सिद्धांत के अनुसार अपनी आत्मा के साक्षा के बारे में कुछ भी नहीं होता है वो कुछ हो जाता है जो होना है वो पहले ही होता है कोई होता ही नहीं तो फिर, तो फिर यहाँ पर ये यह देखेंगे तो अब यहाँ पर ये श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार है अक्सरों का अपना है ना बस जो योग अत्यंत योग व्यक्ता तो इसमें क्या बोला है कि विप्रुप की उपासना करते ना तो है ना प्रगण की नाम मता हुए युद्ध कम कहे गये सब तो में तुलना की गई है युद्ध कम किसको माना गया सगणो उपासना को भाषाकार शंकर में भगवान ने क्या कहा कि यहाँ पर ये एक जगह कहा है ना ये इसमें जो भगवत शुरू हो गए है उनके विषय में युद्ध कम अथवा अलिपम कैसे नहीं मिलता है लेकिन ध्यान देना जब तुलना दो में की गई है तो युद्ध किसने बताया जाएगा दो में अच्छा जो भगवत शुरू हो गया युद्ध कम अथवा अलिपम कैसे नहीं बनता है इसमें किसी को रकम नहीं है न जब उनके अनुसार वो क्या युद्ध हो गया तो नहीं बनेगा तुलना दो की गयी है दो में ही होता है और देखेंगे उनको प्लेस बताया है ना और जिनको प्लेस होता है वो कहाँ से शुरू हुआ है ये तो, है। ने ने ने तो, तो अच्छा निर्देश प्रमुख के या अपनी आत्मा की उपासना है और फिर नवेंद्रीय ग्रामों उसी को बताया ये तो सरवान अच्छा। करवाणी नहीं समय ऐसी मत करा ये हो गया ना अमेर मेरे जो माम के साथ उपासना शाम आम समुद्र भरका मना ये चलना है ना यदि इसमें इसमें मन न लगे तो ऐसा करो करो हल्का त्याग बताया और फिर अदेष्टाचर भूताना मंत्राकूण क्या शंत्राचार्य के अनुसार यहाँ से क्या आरंभ हुआ है जो अक्षरों का तक है ना अक्षरों का तक के लिए क्या धर्म सुदम कहाँ था ना नमू उनके लिए आचरणी कर्म ये अग्रस्ता भूटा नाम से लेकर के समाप्ति तक गये है, है ना लेकिन ध्यान देंगे यहाँ बीच बीच में भक्त मध्य भक्ति नाम सामने किया भक्त शब्द मुख्य रूप ऐसी किसके लिए लागू होता है अभ्यक्ति अभ्यक्त की उपासना करने वाले के पासना करने वाले के भ्रष्टाचारियों के अनुसार जो लोग है ये सब उनके लिए ऐसा थोड़ा वो बात हैं हरी है है सदा अभी के के के हमें पहले बाद रहेगा मकान बाद में रहेगा तो अच्छा मतलब सदा ना रहने वाला कहा गया नहीं सदा अपने रूप में नहीं रहता है यहाँ पर हम किसी से कोई वस्तु पहले कर हाथ धोएगा वो हाथ धो लिया करो पहले आकर तो पहले पहले पहला कौन सा था था था था था था। नहीं। गया। हाँ यहाँ देखना अद्वेष्टा तरह का नाम किसके प्रयास है थोड़ा पहले का क्योंकि अच्छा ठीक ठीक उसके पश्चात क्या है ना और रामानुजाचार के अनुसार तो जो कहा गया है ना फल क्या है कि कर्म फल त्याग जो कहा गया है ना कर्म फल त्याग की प्रसन्नता की गई है कि कर्म फल का त्याग करके कर्म करो तो इसके लिए ही रामानुज ने जोड़ा है कि जो कर्म फल को त्याग करके कर्म करने वाला है उसको ये सब आचरण में आना चाहिए वास्तव में सच के में आना चाहिए है ना उस प्रसन्नता उसी के साथ जोड़ा है मैंने लेकिन आना सब चाहिए और ये किसके साथ जोड़ते हैं अक्षरों का साथ जोड़ते हैं का जो भी वो भूना सबके पास चाहिए राम सुखदास जी महाराज जो है स्वभाव रहा है कि वो इसमें जैसा पैसा क्या या वो तो प्रयास करते हैं कि वैसा ही भूलिएगा तो भाषाकार जब एक सिद्धांत बनाते हैं तो कहीं कहीं वैसा भी कैसा भी नहीं होता उनका जो तैयार था कि जैसा वैसा है और अक्सर है लोग अच्छे हैं जो अब उपासना हो गई कुछ क्षमताएं तो, तो नहीं है तो है नहीं तो तो है भी शर्भार अपने स्थान पर बहुत ही अच्छा है और के लिए फिर भी अच्छा है ओके तो जाता तो तो है तो ना गया है तो तो तो तो ये अच्छा अध्याय है, है। देख ऐसा कहा है विदेश पूरा मणि ने ऐसा कहा है लेकिन हारंथों में नारद भक्ति सूट वगैरह में तो परमा को भक्ति कहा है पूरा तो प्रेम रूपा सा परम प्रेम रूपा ऐसा ऐसा आर्थ्यों ने कहा है वो भी भक्ति ही है विदेश पूरा मढ़ी कहा है वो भक्ति है लिए के अध्यायाप्तमे अध्याय शोधते ईश्वर से से देखना पर सप्तम अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियाँ सही गयी अध्ययन तो में है है। कि इनको कहते हैं एक प्रकृति आठ त्मिकाधीनात्मिका वाली या आठ वेदों अगाधीना त्रिगुनात्मिका आठ वेदों वाली एक त्रिगुनात्मिका प्रकृति ठीक है ये अपराध यह जो तो आठ वेदों वाली प्रकृति है यह संसार का हेतु होने के कारण अपराध जाती है संसार का हेतु संसार का हेतु यही है बंधन का हेतु यही है देव इंद्री सब किसी के प्रकृति जो बने है जो दृष्टि जगत है संसार का हेतु है तो संसार का हेतु होने के कारण यह अपराध जाती है यहाँ हेतु स्वाद संसार हेतु स्वाद के बाद पूर्ण चाहिए क्या अन्य तरह अन्य मतलब भिन्न भिन्न और और अपरा से है है है क्षणा का जो जीव रूप है है ना जीव भूत क्षेत्र जीव रूप भूत क्या है, है।, है।, है, है रह रह हाँ क्षेत्र को जानने वाला तो तो क्षेत्र का जो जानता है, है वो क्या क्षेत्र का रूपये रहने वाला जो आत्मा है जो क्या है उपाधि के संबंध है यान प्रकृति ध्यान जिन दो प्रकृतियों के कारण जिन दो प्रकृतियों के कारण ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु कहा जाता है जिससे अल्पा दो करके जगत उत्पत्ति स्थिति लय बनायेंगे फिर हेतु हेतु अपने पर जा सका जिन दो प्रकृतियों के कारण ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु कहा जाता है है क्षेत्र क्षेत्र दो के के मतलब ये अगर अगरा प्रति हो गई अगरा प्रति क्या हो गई येगा हुआ क्या है उसका बना हुआ क्या नहीं है क्या है की अगर किसी क्षेत्र हो गए ना ठीक है तब क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र तो हुआ किसी है में ये तब इसक दो प्रकृति के निरूपण के द्वारा दो प्रकृतियों के निरूपण के द्वारा दोनों प्रकृति वाले सरोवर है ना दोनों प्रकृति वाले ईश्वर के तत्व तो निर्धारण के लिए दोनों प्रकृति वाला है न ईश्वर ईश्वर की दोनों प्रकृतियां दोनों प्रकृतिया है दोनों प्रकृति वाले ईश्वर के तत्व का निर्धारण करने के लिए क्षेत्र अध्याय आरम्भ किया जाता है नाम क्षेत्र अध्याय है दोनों प्रकृति वाले ईश्वर के तत्व का धारण करने के लिए क्षेत्र अध्याय आरम्भ किया जाता है अतितंत्रा अध्याय क्या और इत नाम इत्यादि से लेकर यादव का क्या सर इत्यादि लेकर अध्याय पर समाप्ति का अध्याय की समाप्ति पर्यंत सप्त ज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा सप्तानी सन्यासियों की निष्ठा उनकी स्थिति मतलब स्थिति धन की तत्वी संघर्ष की वर्तन थे जैसे वे आचरण करते हैं जैसे वे आचरण करते हैं यह कहा गया यह कहा गया आचरण बताया गया धर्माद के धर्माचरण केत्वज्ञाने युक्त थे पुनः यथोक् धर्म के आचरण करने से वहां धर्म कहेगा तत्व ज्ञान से युक्त होकर भगवान के प्रिय होते हैं यथोक् धर्म का आचरण करने से याथोस्थ कर कर धर्म का आचरण करने से किस तत्व ज्ञान से युक्त होकर भगवान के प्रिय होते हैं धर्म के आचरण के साथ साथ तत्व ज्ञान भी चाहिए किसी एवं वर्षा इसलिए यह अध्याय आरम्भ किया जाता है इसलिए यह अध्याय आरम्भ किया जाता है एक नीमदा और और